अग्निज लेखक मनोज पांडे पांच में ही देवों में दिव्य देव हूँ और तीन मग निर्हुता का विक्रत सत्य चित्र श्रवस्त मह देवो देविरागम त्रिग्वेदी एक दशमलव पाँच जैसा कि परमेश्वर अपने साधक को उपदेश कर रहा है ऋग्वेद के प्रथम मंत्र से इस पांचवे मंत्र तक परमेश्वर ने उसने जो उपेदास किया उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जैसा कि प्रथम मंत्र अग्नि से प्रारंभ होता है जिसका भाव यह है कि वह परमलेश्वर अग्निवथ है जिसकी कामना साधक करता है और उस प्रभु प्यारे परमेश्वर से याचना करता है जिसके उत्तर में परमेश्वर कहते हैं कि ये अग्नि जो तुम में विद्यमान है जो तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए प्रथम स्रोत ऊर्जा का प्रमुख साधन जिसके द्वारा ही तुम्हारे शरीर रूपी देश राष्ट्र का कल्याण संभव है यदि तुम सब ऐसा करने में समर्थ होते हो तुम दिव्य सद को प्राप्त करोगे जो रत्नों के समान है दूसरे मंत्र में आगे परमेश्वर उपदेश देते हुए कहते हैं कि वही सभी ऋषियों के पूर्वज है उसी अग्नि से तुम सब का भी सर्जन हुआ है तीसरे मंत्र में परमेश्वर कहते हैं कि वही सभी ऐश्वर्यों का प्रमुख स्रोत है चौथे मंत्र में प्रभु कहते हैं की वे है सब विश्व ब्रह्मांड के सत्य के रक्षक है और अब पांचवे मंत्र में परमेश्वर जो अग्नि में है कि वे सबको गति देने वाले सबके जीवन के मुख्य आधार है और वही सबसे श्रेष्ठ कार्य जो यज्ञ के समान है उसको संपादित या करने वाले है कवि के समान सब के भावों को जानने वाले क्रांति दर्शिक क्रांति क्रांत है जिसके कारण ही इस विश्व ब्रह्मांड के किसी कार्य में कोई अपूर्णता नहीं है अर्थात उस परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला हर कार्य पूर्ण और सबसे श्रेष्ठ है वे ही परमेश्वर सत्य और सत्य का प्रमुख स्रोत चैतन्यता का प्रथम अनादि कारण है जिससे ही सभी के चित्त जुने हुए हैं। जिस प्रकार से एक सुपर कंप्यूटर से बहुत सारे यंत्र और कंप्यूटर जुड़े होते हैं और वह है सुपर कंप्यूटर सबको एक साथ अकेले ही संचालित करता है वे प्रभु श्रिष्टि के प्रारंभ में वेदों का सत्य ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान देने का तरीका भी उनका अद्भुत है क्यूँकी वे सबक हृदय उपस्थित है जिससे बिना किसी प्रयास के अपने पवित्र ज्ञान से हृदय को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं, जिससे वे अत्यंतवान और यशवान होते हैं अथवा वे प्रभु अत्यंत ज्ञान वाला है नृत्य ज्ञान का अधिष्ठाता ब्रह्म ही तो है वहीं सभी देवी देव दिव्या गुणों के जो देवताओं के साथ हते हैं, जब हम सब में दिव्या गुणों का उदय होता है अर्थात जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है उस मार्ग पर चलकर हम सब स्वयं को उस प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाए हम सब के आचरण में जितना अधिक दिव्यता होगी उतने हम सब प्रभु के समीप हो और जितना अधिक दिव्यता होगी उतने ही उस प्रभु से हम सब दूर हो प्रभु से दूर या प्रभु से पास होने का मतलब क्या है आखिर हम प्रभु के पास क्यों जाना चाहेंगे यद्यपि हम सब जानते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लेते हैं उसका एक दिन मरना निश्चित है चाहे वह प्रभु के पास हो या फिर वह प्रभु से दूर हो दोनों का अंत एक समान होना निश्चित है इस संसार में और हर प्राणी का यहाँ जीने का समय भी निश्चित है कम अवश्य हो सकता है ज्यादा होने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है जब ये सब निश्चित है तो फिर उस परमेश्वर क्या जरूरत है हर प्राणी का एक निश्चित समय है कोई 50 साल तो कोई 70 साल तो कोई दो साल तक जी सकता है इस मंत्र में जो कुछ समझने योग्य तक है वे ये है कि ये अग्निस्वर उप जो पुरुष परमात्मा है वह होता के समान है यह होता मतलब है जो यज्ञ करने होला है जो यज्ञ में आहुति डालता है यहाँ परमेश्वर स्वयं को अग्निहोता कहता है इसका कहने का तात्पर्य विश्व ब्रह्मांड का जो यज्ञ के समान है और इसको करने वाला वे स्वयं है इस विश्व में सब कुछ छोड़ दे शिवाय मानव को पकड़े ये मानव जो भी कर रहा है क्या उसका कार्य इस विश्व ब्रह्मांड को ध्यान में रख कर रहा है ये विश्व ब्रह्मांड स्वरूप स्वयं और कोई नहीं मानव ही है यहाँ सब कुछ मानव को समर्पित कर दिया है परमेश्वर ने जहाँ वही कहता है कि वे अग्निहोरता की तरह से है इसका कार्य कैसा है इसके लिए आगे का वाक्य कहता है कि कविक्रतु अर्थात ये यज्ञ जो हो रहा है कहीं बाहर नहीं हो रहा उसको करने वाला कहीं बाहर हमारी तरह से नहीं रह रहा है वे कवि के समान कार्य कर रहा है कभी वहाँ तक पहुंचता है जहाँ जब अर्थात सूर्य भी नहीं पहुंच सकता है जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता वहां कवि अपने भाव से पहुंच जाता है और उनको विचारों का रूप देकर हम सब साधन लोगों के लिए प्रकाशित करता है वह परमेश्वर यह स्वयं कवि के समान है उसका कार्य भी का के जैसा है अर्थात वे हम सबके हृदय में विद्यमान हम सबका भाव है जैसा शासन है वे सब में शासन ले रहा है वही सत्य चित्त श्रोती के समान हमारा अंतरतम में विद्यमान है देवों का भी देव जिसके साथ गमन करने वाले हैं अर्थात यहाँ पर वे परमेश्वर हम सब में ही विद्यमान है वे कवि के समान अंतर जगत में रमण करने वाला है अंतर्यामी है और वही सत्य चित्त ग्रांत दर्श के समान है इस मंत्र में बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिया जा रहा है और एक ऐसे मार्ग का संकेत किया जा रहा है जो सबके लिए बहुत आसान है यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं तुमसे अलग हूँ यद्यपि ये कहा जा रहा है मैं ही तुम में विद्यमान हूँ अर्थात तू तो ही अपने परमेश्वर हो इस तरह से परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया है ये परमेश्वर बनने की यात्रा का प्रथम सोपान है हम सबको अपना परमेश्वर बनना है और हम सबको इसके लिए अपनी मृत्यु से अज्ञान से अंधकार ऐसी असत्य से लड़ना होगा जिसके लिए हिवे। परमेश्वर कह रहा है कि अग्निर्भोता के समान हम सबको बनना होगा अपना सब कुछ जो भी है अपने पास सबकी आहती बना कर इस संसार रूपी यज्ञशाला में डाल देना है और स्वयं के व्यर्थ के भार से मुक्त हो जाना है इतना मुक्त और इतना हल्का जितना कि यज्ञ की, की खुर्शबू के समान होकर चारों तरफ अपनी सुगंध के साथ खाली आकाश में उड़ जाना है जैसे की हवा उड़ती है सारी बंधनों को तोड़ जिन बंधनों को तुमने हजारों सालों में तैयार किया है जो अदृश्य साखलों की तरह तुम्हें बांध रखा है यहाँ पर हमें अग्नि के गुणों को स्वयं में धारण करना है अग्नि का प्रथम गुण है कि वह सब कुछ भस्म कर देती है शिवाय पारे के जो हम सब पारे के समान है जिसको यहाँ पर होता कहा गया है हम अग्नि के समान हमेशा ऊपर ही ऊपर उड़ने वाले या चलने वाले हो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चलती हैं, जिस प्रकार से अग्नि की ज्वाला ऊपर की तरफ उठाती है उसी प्रकार से हम सबको भी ऊपर की तरफ उठना है और जो हमारे बंधन है या जो हम पर बोझ को समान है भार है जिनके भार से हम सब बोझ हो चुके हैं उस सब को यहाँ पर इस संसार की यज्ञ में आहती डाल देना है जैसे रिश्तों का भार समाज का भार देश का भार स्वयं की वासनाओं का भार स्वयं की शिक्षा भार ये सब झूठा और असत्य है जब ये सत्य है कि यहाँ सब कुछ मरने वाला ही तो फिर हम इस मरने वाले की चिंता में अपनी समय शक्ति को व्यर्थ में क्यों खर्च करें जो इससे अलग है उस पर ध्यान क्यों न दें? अग्निहोरता का मतलब ये भी हुआ कि इस संसार रूप शरीर को भस्म कर दो और स्वयं को अग्निर् बना लो अग्नि मतलब ज्वलनशील भस्म बनाने का साधन होता का मतलब इसको जो भस्म करने वाला है इस तरह से अग्निहोरता का मतलब हुआ वह पुरुष जो सब को भस्म करने वाला है भस्मा सुर के समान है अर्थात जो सब कुछ भस्म कर सकता है ऐसा एक पौराणिक का ख्यान आता है कि एक राजा था जो परमेश्वर की उपासना करता था जिससे भगवान शिव उसकी साधना पर प्रसन्न हो गए और उसके कहने पर ऐसा वर दे दिया कि वही भस्मासुर जिस किसी के सर पर हाथ रख देगा वे भस्म हो जाएगा इस वरदान की परीक्षा करने के लिए वे के सर पर हाथ रखने के लिए दो राज्य शिव को वहां से भागना पड़ा वहां से शिव भागकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी जान बचाने का आग्रह किया तब विष्णु ने एक स्त्री का रूप पकड़ कर भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और उसे अपने सामने नाचने के लिए मना लिया और जब विष्णु के समान नाचने लगा भस्मासुर तो विष्णु ने अपने हाथ स्वयं के सर पर ही रख लिया जिसको देखकर भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया जिससे वे स्वयं ही भस्म हो गया है कहानी कुछ और कहना चाहती है जिसको किसी और तरह से कहा गया है इसका भाव यही है कि उसने स्वयं की शरीर का भस्म कर लिया था अपनी तपस्या से इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह अपने शरीर से पूर्णतः मुक्त हो चुका था और उसने अपने अंदर से उसका विक्रतु अर्थात उस कवि के समान कर्ता बन गया था जिसके कारण ही वे सत्य का दृष्टा स्वयं के चित्त पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था जिसके कारण उसमें अपने अंतर में विद्यमान शिव जो कल्याण करता है विष्णु जो पालन पोषण करता है ब्रह्म जो सृष्टि करता है इनका साक्षात्कार कर लिया था जिससे ही ये सब श्रोतिया वेद आदि का उद्भव हुआ है और जो देवों का देव है सबसे बड़ी मूर्खता इस संसार में ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को सत्य तक पहुँचने से रोका जा रहा है जिसके लिए जो लगे हैं वही राक्षस है जो सत्य को भस्म करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण ही यहाँ संसार में भस्मासुर को एक राक्षस की तरह से प्रस्तुत किया गया है यद्यपि वे हक साधक था जिसने साधना के द्वारा ये शक्ति उपलब्ध कर लिया था जिसकी बात यहाँ पर मंत्र कह रहा है इन मंत्रों तक पहुँचने के लिए भी लोगों को रोका जा रहा है और लोगों को बहुत ही भयंकर तरह से गुमराह किया जा रहा है कहीं पर शिक्षा के नाम पर तो कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं सत्य के नाम पर इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ही इतने अधिक देवी देवताओं की कल्पना किया गया और इनको समाज में साधारण लोगों को गुमराह करने के लिए आज भी प्रचारित किया जा रहा है जबकि सत्य है कि सबके केंद्र हम स्वयं हैं और हमारे अंदर ही वे सबका स्वामी विद्यमान है उसके लिए हमें स्वयं के बनाए संसार को भस्म करना होगा यहाँ भस्म करने का तात्पर्य है कि ज्ञान से जब किसी वस्तु को जान लिया जाता है तो उसका रहस्य खत्म हो जाता है उस विषय का आकर्षण भी खत्म हो जाता है यहाँ पर हमारी शरीर ही संसार है और ये हम सब जानते हैं कि ये भस्मों से निर्मित है और भस्म में मिलने के लिए अग्रसर है उससे पहले जो विक्रत कवि के समान करता स्वयं की जो चेतना है जो शुद्ध रूप से जीवन का परम सत्य चित आनंद है उसको उपलब्ध होना ही अर्थपूर्ण है जो इसको जान लेता है तो वे कुछ सिद्ध हुआ अन्यथा सब कुछ भस्म के समान है जिस प्रकार से बहुत बड़ा राख का भंडार है उसी प्रकार से ऐसी संसार है रूपी शरीर है यहाँ उसी का जीवन सफल है जिसने इस राग के भंडरार में से उस चिंगारी के खोज कर लेता है जिसकी बात यहाँ पर मंत्र रहा है